भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणित विवेक माना जाता है उसका पर लिया जैसे एक मतलब जीवन की शुरू से लेकर के अंतिम तक पहुंचने के लिए क्या करना है ऐसा ही मतलब जीवन के लक्ष्य में पहुंचने के लिए क्या करनीय है कोई भी व्यक्ति किसी भी आश्रम में उसी भी आश्रम में रहकर के भी सकते हैं इसमें नहीं है तो हमारे ज्वाइन करते तब तो हिंदी में बोलेंगे नहीं तो सीताराम जी तो नहीं ना बोले तो ठीक ठीक है है दो पूर्वकित किसीबंधक ये देखिए जीवन थे पूर्वकित कर्म यह आच्छा कर पूर्वकृत निषिद कर्म जो पथे एगुवार दीछेना यह गुरु के शिष्य मान व्यवहारिक चिन्ह गो देखे बुझे से दूर कर प्रमान नित्य नित्य विवेक है बुद्धि अभिमान धन अभिमान ये समस्त गुलृति सूत्री स्मृति के द्वारा जे रकम धर्म विधान तरह के निराकरण करते हैं निकरण करते भगवत गीता भगवान श्रीकृष्ण के बोले के, भगवान गीतार तेर नम्बर अध्याय श्लोक भगवान जो ज्ञान ज्ञान बलाजे बोले अमानितम अदम्भितम अहिंसा शांति आचार्य उपासना सौम आत्मा ज्ञान प्राप्ति उपाय ज्ञान बोले कारण की मानबंधक गुर हम ज्ञान स्वयं प्रकाश आपने मध्य प्रकाशित हो जाए के अभ्यास करते हैं धक गुरे थो चुखे पड़े जो क्यों से देखिए देबंधक तक सहजे बैरिए आसते भगवान भारत बोलें जे ज्ञान अविरुद्ध जिसमस्त नियम जम नियम ग लोके भाँसर स्थिर है ना मन शांत है ना मन शांत हो भ्यास ना कराना कर कितो मन एक विषय से ही आबादी पाली चले जाए जत मेसिक रिक्वयरम फुलफिल ना तोल तो करते भगवदगी अभ्यास और बैराग्य द्वारा मन के, के, के स्थिर करा जाए क्योंकि वैराग्य ना थे मन क्या स्थिर हो संसारे प्रीति थक मन स्थिर हो संसारिक विषय स्थिर भगवान लागू भगवान कलद अमानित्व्य आदि गुणम च्ञान उपाय सम्यक्राजे अमानित्य अहिंसा दम्भित मान निजे देखान भेतर शांति सरलता गुरुसेवा शुद्धता शौच एग्जब आत्मेयन स्थिरतारोटाल सेल्फ कंट्रोल इंद्रियारे बैराग्यमहकार इंद्रियों विषय आकर्षण से ब्रह्म गोलांतु अन्न्य मानी जमीन एक अहंकार बेसि हेर वैराग्य अहंकार को सड़ाते तार बार बार चिंता तक से संसार थे वैराग घटे थके अशक्ति अनासंग पुत्र पुत्र मित्र धन दौलत थीक थीक तो ये जो पुत्र दारा ये जो जो जो पुत्र पुत्र ये है है है है इसमें अपना दान स्त्री परिवार ठीक ईश्वर कृपा से परंतु उसको आशक्ति नहीं होना चाहिए जब यदि वहाक्ति होगा तो मन बार बार घूम के वहां पे जाएगा नित्यम जो समुचित मन के सबसे मन को हमेशा स्थिर भाव में रखना इष्ट अनिष्ट अविष्ट वस्तु प्राप्त में भी खुश नहीं होना और अनभिष्ट वस्तु के वियोग से जो हम लोग सुखी दुखी होते हैं ना उस अवस्था में मन को समभाव में रखना इसकी अभ्यास करना कोई अनुकूल वस्तु प्राप्त हुआ तो सुख हो प्रतिकूल वस्तु चला गया तो हम सुख होते हैं परंतु अनुकूल प्रतिकूलता बुद्धि हमारे लिए बंधन का कारण है अनुकूल प्रतिकूलता की बुद्धि बंधन का कारण है ये बुद्धि हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार घुमाते रहते इसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अभ्यास करके कम करना है। तब धीरे धीरे उस देवता के अनुकूल से इंद्रियों में सम्प बुद्धि आते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता बुद्धि जाती है और इसके बाद आज भगवान में अनन्न भक्ति योग के साथ भगवान को प्रार्थना करना भव्य भक्ति बार बार मान भगवान ठाकुर रखा करो ठाकुर भगवान मेरे को रास्ता बता दो भगवान मेरे लो, को मन को से उठा लो, बार से भी करना। का माया फैला हुआ है, है। इसलिए भगवान ये भी कहते हैं मान चाहे जो अव्यधि चाहे भक्ति विविध तो देवश्यो तो अव्यवित भक्ति जो और विविध देश से समय दिन में अपना अकेला रहने का अभ्यास है अपने भी रहने का अभ्यास कोई भी साधन छोड़ करके अकेले तो है परंतु अन्य साधन हम मान लेते किसी भी साधन को छोड़ करके केवल आप चिंता मन में रखना इस प्रकार से यदि हम अभ्यास करते हैं तो हम धीरे धीरे हमारा अध्यात्म ज्ञान के प्रति एक जिज्ञास उत्पन्न होती है और इसके अंदर वास्तविक की सच्चाई क्या है उसकी जिज्ञास उत्पन्न होती है ये जो, जो को श्री कृष्ण ने तेरहवीं अध्याय की सातवा श्लोक से लेकर के तक बताया इसको अभ्यास अभ्यास करने का में ये जो हम थोड़ा थोड़ा करते हैं तो क्या हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आ जाती है यहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे शिष्य की तो ये योग्यता होना चाहिए और आचार्य के अंदर क्या योग्यता होना चाहिए उसको भी बताते हैं कि कौन व्यक्ति बोलने से ये जो है मतलब फलीभूत होता है लोगों को समझ में आता है तो उसको लेकर के अगला में भगवान शंकराचार्य जो बोल रहे हैं कि आचार जस्तु परंतु आचार्य जो को तो क्या होना चाहिए ऊहा उहा, उहा ग्रहण धारण सम दम समुग्रह आदि संपन्न आचार्य के अंदर तो ये गुण होना चाहिए कि अब शास्त्र क्या क्या बोल रहे हैं उस शास्त्र शास्त्र की का तो अर्थ तो क्या है उसको ठीक से समझना और समझाना ये तो चाहिए शास्त्र कुछ बोला क्योंकि एक ही शास्त्र को पढ़ करके हम देखते हैं महर्षि जयमिनी को ये लगा की जो कर्म ही मुक्ति के साधन है महर्षि प्रभाकर अथवा भट्ट भाष्कर ये लोग बोलते नहीं ही मुक्ति के शादन है और भगवान शंकराचार्य ज्ञान मुक्ति के लिए शादन है एक ही वेद से हम सब आस्तिक दर्शन है एक ही वेद से ये जो अलग अलग जो के अलग अलग अभिमति भी हम लोगों को कन्फ्यूशन में डाल देते हैं परंतु आचार्य तो की अभी जो किस में है कितना तो पुरुषार्थ है और उस पुरुषार्थ तो मतलब जैसे हम कुछ नित्य आनंद में रहना चाहते हैं नित्य शांति में रहना चाहते हैं तो वो कोई साधन से प्राप्त करने गुण नहीं होगा शास्त्र बोल रहे हैं तुम तो नित्य आनंदमय हो और हम उस आनंदो को बाहरी साधन से ढूंढना चाहते हैं और जो साधन के तरह प्राप्त होगा वो अनित्य होगा कितना फंडामेंटल कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ देखिए यही चीज जो है जो वो बोलते हैं कर्म के माध्यम से स्वर्गो जाओगे तो वही मुक्ति है और कोई कहते हैं उपासना के माध्यम से मनुष्यों के ब्रह्म लग जो साधन की तरह प्राप्त करेंगे वो नित्य आनंदो में कैसे हो सकता है वहां पर तो तारतम्यता होगा ही होगा क्योंकि साधन के द्वारा प्राप्त तो करने में क्या होता है एक तो साधन और करने वाले की करने की योग्यता कितना तो इसके फल इसके फल क्या होता है उसकी फल में भी तारतम्यता होती है परंतु ज्ञान एक ऐसा विषय है कि वो जो है सभी को एक ही प्रकार होता है क्योंकि वस्तु के ऊपर पुरुष तंत्र नहीं है वो वस्तु तंत्र है जो वस्तु जैसा ऐसे ही ज्ञान होगा तो इस चीज को समझना और समझाना ये आचार्य के अंदर पहला होना चाहिए कि करना और उसी को बना के रखना और दूसरे को उसको समझाने के लिए जो युक्ति शास्त्र संबंध युक्ति उसको प्रयोग करने की शैली एक परंतु इतना चार्य के अंदर भी नहीं होगा उनको भी श्रम दम दया अनुग्राद संयम इस जीवन इंद्रियों के ऊपर पूरा संयम मन के ऊपर पूरा नियंत्रण और केवल इतना किया परंतु एक जीप की प्रति करुणा समस्त को कैसे ये संसार दुख से हो सकता है दया करने के भाव और ये अनुग्रह आदि इससे संपन्न होना चाहिए आचार्य आचार्य स्तु कुछ लॉजिक अकॉर्डिंग टू दिप्शन शास्त्र अनुकूल युक्तियों को समझना उसकी तात्पर्य को निर्णय करने की जो बात है, उसको समझना, उसके आधार पर जब हम विचार करते हैं तो शास्त्र की किस ग्रंथ भाग की क्या तात्पर्य है और इसका फल क्या है वो समझना समझाना और तभी आप ही कर पाएंगे जब हमारे अपने अंदर समा होगा संयमित जीवन होगा इंद्रिय संयम मन संयम दोनों है दूसरी बात क्या है? है।, तो है इस भावना को उसको समझ में आता है बिना कारण बेचारा अपने ऊपर एक सर के ऊपर एक बोझ लेकर के ढो रहा है बोझ वो बंधन कभी है ही नहीं उसमें आत्मा में कितु केवल गलत समझने के कारण अभी बताएंगे क्या गलत समझते हैं हम समझाएंगे उसको तो उसके कारण दुखी होते हैं बंधन में लब्धा आगम कुछ नहीं समझाना चाहिए शास्त्र से जो प्राप्त हुआ गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुआ उसको समझ उसको पकड़ के रखना चाहिए क्योंकि आजकल क्या होता है हमको नया कुछ समझ में बोलेंगे ना तो लोग उसको हाँ ये देखो नया बोला कितना अच्छा कितना परंतु परंपरा तो शास्त्र ना हो वो वो कुछ दिन बह जाएगा ये ये शंकर या वेदांती कब से चलता रहे ये कभी भी बंद नहीं हुआ हमारी लोगों की रुचि के अनुसार कभी इसका थोड़ा उत्थान होता है कभी थोड़ा कम होता है परंतु कभी भी नाश नहीं होता है। ये हमेशा बना रह पाए इसीलिए लब आगमन शास्त्र ने जैसा बताया शास्त्र की आधार पर विचार विमर्श करना अपनी मनम करना भोगेश अनाशक्त इस शिष्य के लिए नहीं आचार्य के लिए है जो भोग दिखाई दे रहा है और जो अदृष्ट भोग मतलब लोकांतर में जाकर के भोग को प्राप्त करेंगे इसके प्रति बिल्कुल कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए मेरे अंदर आसक्ति है तो मैं को बोलूंगा तू तू हो हो जा रागवान हो जा तो आए थे एक बार बच्चा देखो वो गुड़ खाना पसंद करते हैं तो उनको कैसे मना करे अथवा कैसे सिखाए तो भगवान बोलते हैं ठीक है सात दिन बाद आना उनको भी वही चीज थोड़ा गुड़ खाने की अभिलाषा थी तो क्या करते हैं अपने आप अभ्यास करके पहले उसको निकाल दे फिर बोलते हैं ऐसा करो तब जाके हो पाएगा इसीलिए जो है, जो हम किसी को सिखाना चाहते हैं पहले हमको उस चीज को पारंग पूरा कंट्रोल होना चाहिए दृष्ट अदृष्ट भोगेश जो भोग दिखाई दे रहा है और जो भोग नहीं दिखाई दे रहा हर प्रकार की भोग के प्रतिबिल को निराशक्त रहना तैक्त तो सर्व कर्म साधन मैं ब्राह्मण हूँ मैं सन्यासी हूँ मेरे को ये कर्म है ये कर्तव्य है ये करना चाहिए ये कर्म के लिए जो साधन जज्ञो बिता आदि उसको अथवा पहले जमाने में घर में अग्नि बनाकर बिल्कुल वेदांत के लिए तो ये त्यक्त तो सर्व कर्म साधन कर्म के लिए जितना साधन है सब मैं हमको कर्म करने के लिए कर्म मतलब खाना पीना कर्म नहीं होते भूत भाव उद्भव करो विशर्ग कर्म संग सृष्टि को चलाने के लिए शास्त्र ने जिस कर्म को जिस वर्ण और अष्ट्रम के लिए जो भी किया उसको कर्म संघ कर कहा जाता है अब वर्ण और आश्रम की मर्यादा देख करके कर्म होता है परंतु आत्मज्ञान प्राप्त का अगर करना चाहते हैं तो वर्ण और अष्टम धर्म को पालन कर वहां से शिक्षा लेकर फिर उससे ऊपर उठ के आना है नहीं नहीं तो नहीं होगा पे है तो सर्व कर्म कर्म करने के लिए जितना है, भी को त्याग कर दिया ब्रह्मविद अपनी व्यापकता को अपनी पूर्णता को अपनी को समझते हैं ब्रह्मी स्थित और उस व्यापकता के भाव में रह करके सबके साथ एक हम होकर अभिन्न प्रवृत्ति है देखिये अभिन्न तो जहां पर भिन्न नहीं है वो नहीं होता फिर क्योंकि सभी में एक आत्मा कोई देखने के कारण फल तो उसके अंदर से दम भम भगव होता है मैं उनसे अच्छा हूँ वो हमसे भिन्न है ये निकल जाएगा दर्प मिथ्या दिखाना मैं धर्म धार्मिक मैं ये जानता हूँ मैं वो जानता हूँ का मतलब माया इंद्र मतलब झूठ बोलना दर्प दंभ कनिंगनेस और फिर फिर माया दंभ दर्प को। माया सा अंधित अहंकार एक एक शब्द के दंभ, उहक, माया दम्भ कुर अहंकार दोष वर्जित ये सब दोष है अभिमान करना जो नहीं हूं उसको दिखाना फिर झूठ बोलना चलाकी करना माया वित्त मन में कुछ एक और बोल रहे हैं कुछ एक फिर मात सर्ज दूसरे की अच्छाई को देख करके वहां पे दीन भाव को प्राप्त तो करना मिथ्या को आश्रय लेना अहंकार करना और ममत बुद्धि तो ये मेरा है ये सब चीज से रहित होना चाहिए आचार्य को यदि मतलब किसी को कुछ सिखाना है क्योंकि यही चीज प्रतिबंध है यही चीज आत्मज्ञान में प्रतिबंध है तो आत्मज्ञान प्राप्त करने पर क्या होगा बोलते हैं दम्भ दर्प दम्भ मतलब इगो दर्प मतलब की मैं धार्मिक हूं मैं ये हूं मैं वो हूँ ये और कुहक मतलब जगलरी साठ्यम सठता झूठ दिखाना माया मतलब मन में कुछ बाहर कुछ मत जो दुख से दूसरे को अच्छाई को दुख करके मन में ईर्षा होना फिर झूठ मतलब अहंकार तो करना फिर ये मेरा इत्यादि दोष वर्जित बताइए ये सब दोष से रहित होना तब जा करके जो जन शिक्षा मतलब जनकल्याण हो सकता है केवल पर अनुग्रह प्रयोजन है केवल मात्र मतलब मन में एक भावना रहते हैं उनका क्या कि दूसरे की कल्याण भगवान यदि आनंद मिला शांति मिला और एक जिस लक्ष्य के लिए ईश्वरीय लक, दिए थे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे अथवा लक्ष्य को प्राप्त किया यदि होना संभव है मात्र मतलब अत्यंतिक दुख निवृत्ति संभव है तो सभी हो सकता है दुखिया? इस भावना से केवल केवल दूसरे हित करने के लिए इतना ही पर अनुग्रह मात्र और कोई प्रयोजन नहीं द काम कुछ प्रयोजन नहीं केवल ठीक अन्य जीव की कैसे कल्याण कैसे सब आनंद में रह इस भावना को लेकर के विद्या उपयोग अर्थी पूर्व उपदेश विद्या उपयोग में विद्या के उपयोग के लिए जो वस्तु की आवश्यकता है पहले उसको करते हैं अपने में इस गुण सम्पन्न होकर के शिष्य को विद्या के लिए जो चीज की उपयोगिता है उसके उपदेश करते हैं तो कैसे उपदेश ज्ञान के लिए क्या उपदेश करते हैं कि देखो जैसे तुमको सब भेद अलग अलग अलग अलग, अलग दिखाई पड़ता है अलग अलग, अलग दिखाई पड़ते हैं परंतु इस सब सृष्टि को बनाया को भगवान ने और भगवान आप ही अपने को सब रूप में बनाया शास्त्र ने ऐसा ही दिखाया कोई भी कार्य जो अपने कारण को छोड़ कर नहीं रह सकता है और सृष्टि के उपादान कारण जब भगवान ही है शास्त्र तो ऐसा बताते हैं तो हरेक कार्य जो भी कुछ हमको दिखाई दे रहा है सभी के अंदर ही भगवान अनुत है इसीलिए सभी के अंदर यदि हम एक चीज देखने लग जाएंगे तो अच्छा बुरा के विचार हट जाएगा भेद बुद्धि से अच्छा विचार इसलिए आप एकत्व तो बुद्धि को प्राप्त करने के प्रिय शास्त्र में जिस प्रकार की उपदेश करते हैं उस प्रकार की उपदेश से वो शिष्य को समझाने का कोशिश करते हैं जैसे बुद्ध सदैव सोम इधम अग्र आशी एक अद्वितीय इस के तो बताया, कि देखो बच्चा, ये जो तुमको अलग -अलग है, तुम सोचते हो वो कम जानते हैं मैं अधिक जानता हो मैं अच्छा बोलने वाला हूँ ये सब तुम्हारी भेद दृष्टि के कारण ऐसा लगता है परंतु तो वास्तविक कोई भेद नहीं है सभी के अंदर एक ईश्वर विद्यमान है ये सदैव सौम्य ये एक सत मतलब ईश्वर के इस रूप है सभी के अंदर सत वही सद विद्यमान है और उस सत का स्पुरन भी होता है और सभी वस्तु तो किसी न किसी के लिए आनंद मतलब उसके अंदर आनंद भी अंतर्निहित है इस प्रकार से इस बच्चे को पहले को समझाना देखा दिखा देखो भगवान इसमें है कि नहीं है सब में देखो सब है वस्तु है वस्तु की स्फुरन होती है वो वस्तु किसी ना किसी को आनंद देता है इस प्रकार से उस बच्चे को वस्तु दृष्टि को हटा करके वस्तु के अंदर जो सचिनानंद दृष्टि है वो प्राप्ति अथवा अप्राप्ति की इच्छा उत्पन्न करता है परंतु सभी में, में अंदर यदि एक ईश्वर भाव निश्चय हो जाता है तब ना कोई प्राप्ति की इच्छा ना कि कोई चीजने की डर इसीलिए हमें बोलते हैं इस प्रकार से स्वास्थ्य ने जैसा गुरु जैसा शास्त्र में शिष्य को करने के जिस को अवलंबन करते हैं उस वाक्यों को अवलंबन वा करके उसको समझाना है उनको केवल दूसरा गाँव में जा रहा था जाते समय देखा की एक कुम्हार के घर में एक बहुत मिट्टी के ढेर लगा हुआ है दो दिन बाद वो जब वापस आ रहा है तब देख रहे हैं उसी कुम्हार के आंगन में कई मिट्टी का दिखाई दिखा दे, दिखा दे रहा है ऐसा दिखा करके सूची कहता है इसी प्रकार के छ में जैसा सब एक मृत्यु का ही था इसी प्रकार सृष्टि के छर में सब एक सदरूप ही था अब अभी जो दिखाई दे रहा है वो सत्य अभी इस अनेक नाम रूप में दिखाई पड़ रही है इस प्रकार मृत्यु का ही अनेक बर्तनों के रूप में दिखाई पड़ रहा है इसी प्रकार वही सभी नाम रूप रूप में दिखाई पड़ रहा है इससे क्या हो जाएगा वो व्यक्ति का निश्चय कर, कर लेगा कि सारा नाम रूप इस प्रकार सारा बर्तन मृत्यु का ही है इसी प्रकार जो भी कुछ नाम रूप दिखाई दे रहा है ये भगवान ही है भगवान का ये व्यक्त ये भगवान ही है ये मृतिका का नाम नहीं मृतिका ही अभी इस रूप में दिखाई पड़ रहा है इस प्रकार से बच्चों को समझाना कोशिश करता है यही इह, जो है अद्वित तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए और उसमें स्थिर रहने के लिए उपाय है फिर बोलता है देखो जैसे तुम सुषुप्ति अवस्था में जाते हो ना सुषुप्ति अवस्था में जब तुम गहरे नीति में जाते हो तब जब हम जागे हुए है तब तुम्हारा अनुभव और जब तुम सुषुप्त अवस्था में जाते तब तुम्हारा अनुभव इसमें हम हम जगे हुए में हम सभी का अनुभव अलग अलग होता है अवस्था में जाते हैं हम अनुभव एक होता है क्यों? क्योंकि जगे हुए व्यक्ति अपने पूर्व पूर्व संस्कार के अनुसार इंद्रियों के जो विषय के माध्यम से अनुभव करते हैं प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियों के विषय संबंधित जो विषय है उसके प्रति अलग अलग कोई व्यक्ति को शब्द सुनना सबको अच्छा लगता है किसी को हम सुनना अच्छा लगता है, किसी को भगवान के नरम स्पर्श अच्छा लगता है किसी को मृदु स्पर्श उपर्श अच्छा लगता है इसी प्रकार से प्रत्येक इंद्रियों की अलग अलग विषय के प्रति अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रुचि है तो परंतु इसीलिए हमें जागृत व्यवहार में भिन्नता दिखाई पड़ता है जब कोई इंद्रियों की व्यवहार नहीं रहता है मन की व्यवहार नहीं रहता है उस समय सभी व्यक्ति उठ करके एक ही शब्द बोलते हैं कितना आनंद से था, कुछ भी नहीं जाना तो ये जो सभी का एक ही अनुभव है इससे क्या दिखाता है? तो उपाधि के कारण से हमारी अनुभव में भिन्नता है। है ये जो उपाधि उपाधि शरीर शरीर के साथ यदि हम तादात्म छोड़ सकते हैं तो सभी का एक ही अनुभव होगा इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा एक ही है आत्मा भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है उस उपाधि के साथ तादात्मक करके झूठा तादात्मक करके यदि हम जागृत में बैठकर करके इसी प्रकार से स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ अपनी तादात्मकों से अपने को अलग कर सकते हैं तब हमारा जो अनुभव होगा उस व्याप्ध आत्मा ही आपको समझ में आएगा क्योंकि तब हम अपने को परिचिन्न नहीं मानते अपने को हैं अपनी व्यापकता नहीं देखता है तो उपाधि के साथ अनुभव है वो गलत अनुभव है उपाधि अलग अलग करके दिखाता है उस समय क्या दिखाई पड़ता है आत्मा ही वो दम शर्भ ये आत्मा ही हर जगह पे आत्मा से भिन्न और कुछ कुछ भी नहीं है भिन्न कुछ भी नहीं है। सुवर्ण के द्वारा बना हुए अनेक अलंकार को देख करके सुवर्ण भी गोल स्मित अरे वो जानते है कि ये सब सुवर्ण का ही विकार है सुवर्ण भिन्न और कुछ भी नहीं है ठीक इसी प्रकार जब, जब उपाधि के साथ मतलब सूक्ष्म शरीर उपाधि के साथ हमारा छूट जाती है तब ये स्थिति प्राप्त करते हैं आत्मादम एक सित इस प्रकार सृष्टि के शुरू में एक आत्मा ही था एक आत्मा ही सब रूप में दिखाई पड़ रहा है वो चांद उपनिषद के वाप का है ये वृदान को परिषद के वाक का है आत्मा एक वग्रासित ये सारा चीज आत्मा ही भी भी फिर सभी नाम रूप अभी जिस प्रकार सब कुछ सोना ही था इसीलिए जो भी कुछ अभी दिखाई दे रहा है वो सोना का ही बिकार है सुवर्ण का ही बिखार है अलंकार तो व्यवहार के लिए होते हैं पर सचाई तो वहां पर सुवर्ण नहीं है के लिए होता है, है।, लिए होता है।, है।, है। आत्मा ही सर्व आत्मा व एकदम एक अग्रशी शिष्य देखो जो भी तुमको भी दिखाई दे रहा है ये सब ये नाम रूप में अभिव्यक्त होने से पहले ये सारा आत्मा ही था आत्मा भी कुछ भी नहीं था तो क्या इस समय आत्मा नहीं है इसीलिए तो बोल रहा हूं, इस समय भी आत्मा ही है वही आत्मा ही अलग अलग एक आकार में दिखाई पड़ता है जो वो तो आकार धारण नहीं करते तब तो आत्मा समाज में नहीं आता इसीलिए वही आत्मा अभी ऐसा आकार में दिखाई पड़ रहा है इसीलिए तो यहाँ पे सूची कहते हैं जो भी कुछ इस समय दिखाई दे रहे सर्वम करो आत्मा इस प्रकार से सूती आनंद है है है, है, ये ये ये सब सब सब ही ही ही आत्मा सच्चिदानंद इस प्रकार से बार बार बार बार, बार गुरु जो है शिष्य के मन में वो बैठाने का कोशिश करते हैं, शास्त्र के अवलंबन पर शास्त्र के अवलंबन पर और कुछ लोगों की दृष्टान्त देखकर आत्मा प्रतिपाद को प्रतिपादन करने वाले के, इस के सारे को जो है आचार्य समझ अपने आप इसकी अर्थ को यथार्थ रूप से समझते हैं और शिष्य को समझाते भी हैं ये जो है ये उपाय है जब शिष्य को ज्ञान प्राप्त पहले एक ही दिन में समझ में नहीं आएगा पहले तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए इसलिए हमारी पूर्व की जो प्रतिबंधक है इसी शुरू शुरू में आ करके जो ना जब धैन, मंदिर की पूजा अर्चना करना की सेवा करना, करना ये करने से क्या होता है हमारे पूर्व की तो जो दुरीत तो है वो धीरे धीरे क्षय होता है उसके साथ थोड़ा जाग जग गति करके प्रार्थना करना भगवान हमारी जो हमने निषिद्ध आचरण होने के कारण जो प्रतिबंधक बना हुआ है वो धीरे धीरे कम हो जाए तो इस प्रकार करने पर फिर जो है पठन पाठन में मन लगता है फिर जो है गहरी अभिप्राय को समझ में आता है इसलिए जो है आचार्य अपने आप समझते भी है शिष्य को समझाते हैं इसलिए उपदेश ब्रह्म का लक्षण इस प्रकार उपदेश करके शिष्य को ब्रह्म के लक्षण को समझाते हैं देखो तुम ये ब्रह्म शास्त्र दिखा रहे हैं जो भी कुछ संसार में दिखाई दे रहे हैं पहले क्या बोले ये सब ब्रह्म ही संसार में कुछ भी नहीं है ब्रह्म भिन्न और कुछ भी नहीं है तो ठीक है तो ब्रह्म क्या वस्तु है बोल रहे थी तो ब्रह्म के लक्षण को आप ब्रह्म को समझाने के लिए ब्रह्म क्या वस्तु है अर्थात आत्मा क्या वस्तु है तो उसको समझाने के लिए के पा, आधार पर बोलते हैं जो उपनिषद में आने वाला है जो आत्मा अपहत्व पापमा विरजमृत्यु विशुक अपिपा सत्य काम चत्य संकल्प ये है ये ब्रह्म है मतलब जो कोई पाप के द्वारा ले पाए पायमान नहीं है जिसमें भूख प्यास नहीं है जिसमें जन्म मृत्यु नहीं है जिसमें शुभ दुख नहीं है जिसमें कोई कामना नहीं है जिसमें कोई भोग नहीं है किसी के साथ किसी का सबके साथ अनुश्रूत है परंतु तो किसी कोई संबंध नहीं है ये आत्मा है ये तुम्हारी पारमार्थिक स्वरूप है तुम मन से किसी के साथ संबंध जुड़ करके सुखी दुखी होते परंतु तुम्हारा वास्तविक आत्मा किसी के साथ कोई कथन करने के बाद फिर ब्रह्म के लक्षण क्या है यद्यपि ब्रह्म के लक्षण तो बोला की जन्म दस जातु परंतु यहाँ पे भगवान भाष्य पहल वहां नहीं ले जा रहे पहले बोल रहे हैं वास्तविक तुम्हारा स्वरूप का है पाप पुण्य के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है इसलिए पाप पुण्य के साथ संबंध इसलिए जन्म मृत्यु के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है जन्म का संबंध इसलिए तुम्हारे सुख दुख भोग के साथ भी तुम्हारा कोई संबंध नहीं है भूख प्यास के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है कितना डीप मीनिंग है इसका जैसे ही हमने बोल दिया तुम असंग हो तुम व्यापक हो पाप धर्मा धर्म आचरण के साथ पाप पुण्य के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है इसका बोलने से क्या हो जाएगा धर्म धर्म के फलस्वरूप पूर्ण पुण्य होता है पुण्य अपूर्ण के कारण हमें सुख दुख का भोग होता है और सुख भोगने की इच्छा उत्तर तो तो तो बढ़ते जाते हैं दुख करने की इच्छा होता है परंतु दो ये, ये धर्म आत्मा का है ही नहीं मन के धर्म को अपना मान करके हम लोग इसके पीछे पड़े जाते हैं ये चीज को शिष्य को समझाना है इसलिए बोलते हैं कि है ब्रह्म के लक्षण जो सर्वथा असंग अस्प है परंतु व्यापक है अपरोक्षात ब्रह्म जो परंतु जो जिसको तुम समझ सकते ये मतलब हो ये हमारे एक साक्षात अप्रतल कोई भी की जानने की होती है, की होती है, तो हम सबसे पहले इंद्रियों को प्रयोग करते हैं इंद्रियो मन बुद्धि के द्वारा विषय को जानने का कोशिश करते हैं तो जब ही बोलेगा तुम ब्रह्म है तुम ब्रह्म को जानो तब तो हमारी मन में इच्छा होगी तब हम इंद्रियो के द्वारा मन बुद्धि के द्वारा उसको जाने जानेंगे तो तुरंत बोलते है, नहीं नहीं वो इंद्रिय मन बुद्धि अपरोधि की आवश्यकता नहीं है मैं हूँ ये तो आपको सामान्य स्वाभाविक रूप से आ जाता है इसलिए बोलते हैं जब साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म जो अशन या पिपासी अत्यति भूख प्यास से जो जुड़ा हुआ नहीं है नेती, नेती, समझ में कैसा आएगा कि जिसको मैं समझ रखा कि ये मैं हूं सूक्ष्म शरीर में हूं, हूं कभी इंद्रियों मैं हूं कई प्राण में हूं इस प्रकार जो उसके साथ तादात्मक करके व्यवहार करना विचार पूर्वक उसको निश्चित करना ये तब समझ में आता है मैं बाहरी वस्तु मैं नहीं हूँ ये तो समझ में आता है जब हम पुत्र पुत्र बीमार हुआ मैं मैं मैं मरा मेरा जाएगा तो तो मेरी पत्नी जाएगी तो मैं कैसे मैं। पहले तो एक आशक्ति के कारण ही होता है धीरे धीरे विवेक होता है तो उससे जाता है परंतु शरीर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा मन खराब हो गया तो मैं गया तो बुद्धि खराब हो गया तो मैं गया कुछ नहीं मैं के साथ तो मन बुद्धि चित्र अहंकार पंच ज्ञान जो पंच कर्म किसी के साथ कोई संबंध नहीं है कोई बिगाड़ जाए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता कुछ अच्छी तरह से साथ काम करे फिर भी हमारा कुछ भी नहीं अच्छा होता हम तो हमेशा एक रूप ही है इसलिए जो अशन या पिपासी नेति नेति जितना स्थूल अथवा सूक्ष्म वस्तु संसार में दिखाई पड़ता है वो आत्मा व ब्रह्म नहीं है आत्मा आत्मा ब्रह्म रहने के कारण स्थूल दिखाई हैं परंतु है। समझ में कैसे आएगा इतना भी स्थूल अथवा सूक्ष्म वस्तु तुम्हें तो दिखाई पड़ता है बाहरी वस्तु हो चाहे अंदरुणी वस्तु हमको निश्चित करना होगा स्थूल शरीर में नहीं हूं सूक्ष्म शरीर को निश्चित करना तो थोड़ा कठिन पद वहां पर तादात्मता होता है इंद्रियों मैं नहीं हूँ क्योंकि इंद्रियो करण है उसके द्वारा मैं देखता हूँ चाहे कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेंद्रिय हो ठीक है अंत करण मन भी एक करण है मन के द्वारा हम वस्तु को जानते हैं संकल्प विकल्प करते हैं इसलिए वो मन वो चित्त बुद्धि मनोवृत्ति को मैं जानता हूँ बुद्धिवृत्ति को मैं जानता हूँ इंद्रियो वृत्ति को तो मैं जानता हूँ इसीलिए ये सब मैं नहीं हो सकता अपने अहंकार को भी हम जानते हैं इसलिए अहंकार भी मैं नहीं हूँ इस परंतु इसको देख कौन रहा है जिसको मैं देख जो भी कोई दृश्य होगा उसके पीछे कोई ना कोई तो दृष्टा होना चाहिए जब हम बाकी शब्द को आपका अहंकार के द्वारा देख लेते हैं परंतु अहंकार को भी तो हम देखते हैं तब वहां पे एक बार विचार लगाना इस अहंकार को हम किससे देख रहे हैं किससे समझ रहे वो हमारा पारमार्थिक स्वरूप है जिसको हम विषय रूप में देख अथवा जान नहीं सकते इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं ये तुम्हारा पारमार्थिक स्वरूप है वो दृष्टि मतलब जिसको कोई नहीं देख सकता परंतु जो सब को देखता है दृष्टि जिसको देखा नहीं जा सकता परंतु जिसके रहने के कारण सब दर्शन क्रिया हो सकता है एक फिर क्या बोल रहे हैं विज्ञानम आनंदम ब्रह्म और चेतन स्वरूप है और वो आनंद स्वरूप है वो बाहरी से कोई आनंद जब विशेष आनंद जब तक हम प्राप्त करने का कोशिश करेंगे तब तक स्वरूप आनंद का एक यानी कि हमको दिखाई पड़ेगा बाहरी आनंद को छोड़कर के अंतर्मुख होकर के अंतर के आनंद को जब ढूंढेंगे वो ज्ञान रूप में अभिव्यक्त होगा और वही आनंद मेरा स्वरूप है इसी को बोलते हैं सत्यम ज्ञान और अनंतम्रम जो हमेशा काल को भी काल के द्वारा बाधित नहीं होता जो जर नहीं जिसमें नहीं है जो काल के द्वारा परिचिन्नित नहीं है जो देश के द्वारा परिचिन्नित नहीं है मतलब एक देश में है एक देश में नहीं है इस काल में है अन्य काल में नहीं है ऐसा नहीं है तीनों काल में भी अतीत में भी था अभी भी है आगे भी रहेगा इस यहाँ पे है वहाँ पे नहीं है ऐसी बात नहीं है यहाँ भी है वहां भी है शामी सर्वानंद के शरीर अभी आपके सामने नहीं है और आप भी मन परंतु आत्मा सभी के अंदर एक होकर के विद्यमान है और उस आत्मा की चेतनता सही साल बनंद जो भी कुछ बोल रहे हैं और जो भी कुछ सुन रहे उसके रहने के कारण ही हो पा रहा है इंद्रियों करते हैं परंतु व्यापक को चेतन देखिए तो देखे कितना दूर में शरीर हो चेतन तो सबको पूर्ण चेतन में परिच्छन्नता नहीं है इसलिए ये सत्यम चेतन ज्ञान और, और अनंत उसमें देश परिच्छा वस्तु भी नहीं है इस देश में है उस देश में नहीं है ऐसे भी नहीं है और इस वस्तु में है उस वस्तु में नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। और की चेतन तो काल परिचिन नहीं है देश परिच्छि नहीं है वस्तु परिच्छिन्नता नहीं है और चेतन है ये तुम्हारा लक्षण है ये तुम हो ये शास्त्र ने बताया इस चीज को समझने का कोशिश करो ये गुरु बुद्ध जो है अदृश्य अनात्मे जिसको जो अनात्मा जो देखा नहीं जाता है जो अनात्मा नहीं है जो आत्मा रूप में स्वरूप होकर बैठा हुआ है उसमें वो तो वस्तु तुम हो सवाईश महाना जो आत्मा यही वो जो है व्यापक जन्म रहित आत्मा है श्री भगवान भाष्य जितना कुछ दिया हुआ है ये ये सब है। ये सब श्रुति श्रुति है शास्त्रों के आधार पर मैं समझाऊंगा की तुम क्या हो श्रुति ने ऐसा ऐसा करके आत्मा को स्वरूप का निरूपण किया एक जो हम लोग यहाँ पे देखे की हम शरीर नहीं है मन नहीं है इंद्रिय नहीं है यदि हम कहते हैं आप प्राण भी नहीं है, है। प्राण है तभी तो मैं हूं तो तो शास्त्र बोलते नहीं इसका उल्टा प्राण ही यक्षरात परत पर। तुम रहने के कारण प्राण चल पाता है प्राण के कारण तुम नहीं हो तुम्हारे कारण प्राण है इसलिए प्राण चले जाए तो यह समझना कि मैं नहीं जाऊंगा प्राण चले जाए तब भी तुम रहोगे तब भी तुम्हारे अस्तित्व में कोई कमी आने वाला नहीं है मन नहीं रहेगा तो नहीं समझ पाऊंगा मन के द्वारा आत्मा को समझा नहीं जाएगा तो तो प्राण और मन से ही हमारे अंदर अशुद्धता आती है और तादात्मता करा देते हैं और प्राण और मन से तादात्मता छूट जाता है तो मैं शुद्ध हो जाता अब प्राण ही अमान शुभरा मुंड ये ये तो ये बात नहीं है मर स प्राण के धर्म है जन्म मृत्यु स्थूल शरीर के धर्म है तो श्रुति यहाँ पे अप्राण अवान कह करके क्या बोल रहे हैं तुम्हारे अंदर सुख दुख नहीं है तुम सुख दुख से रहित हो झूठा मान धर्म जाए नहीं, जा नहीं रहूंगा ये बात नहीं आए प्राण नहीं रहने पर भी आत्मा रहता है अब प्राण है अमानशक इस प्रकार के शिष्य प्रकार से शिष्य को जाए श्रुति वाक्य के सहारे तुम्हारी बात का स्वरूप क्या है बार बार बार बार यही विचार करना है यही साधन है वेदांत का कि मैं या कुछ ये विचार करना अच्छा नहीं लगता जब तक हम क्लास में बोलेंगे सुनने में बहुत अच्छा लगेगा जैसे ही क्लास छूटेगा फिर हम अपने अनुसारिक काम लिप्त हो जाएंगे अरे कुछ समय अकेला बैठ करके इसी को विचार करना है तो मैं कौन देखिए अलग-अलग अलग-अलग को जगह अलग -अलग जगह से उद्धित करके एक लाकर के भगवान दिखा रहे। इस प्रकार मन में ये ये चलना चाहिए ये विचार करते हुए अपने स्वरूप को निश्चय करना चाहिए ये मैं शास्त्र ने ऐसा दिखा हमारे स्वरूप को है ना इसलिए बोलते हैं अप्राण अभ्यंतर अज वो जो बाहर अथवा अंदर करके मैं अंदर हूँ बाहर नहीं हूँ बाहर हूँ अंदर नहीं हूँ ऐसा नहीं है वो बाहर अंदर बीच की दीवार में हर जगह पे वही एक सच्चिदानंद आनंद विद्यमान है परंतु वो जन्म रहता है पैदा होने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है एक चीज सामान्य ध्यान रखना कि ये ब्रह्म में निर्णय हुआ है जड़ की उत्पत्ति होती है चेतन की उत्पत्ति नहीं होती है चीज बहुत सूक्ष्म वस्तु हम समझ नहीं पाते हैं इस चीज को जब ब्रह्मचुत्र mm -hmm. द्वितीय अध्याय की तृतीय पद में उत्पत्ति के प्रकरण चल रहा था तो आकाश की उत्पत्ति हुई वायु की उत्पत्ति हुई की उत्पत्ति भी जल की उत्पत्ति भी पृथ्वी की उत्पत्ति भी फिर तन फिर तन्मात्रा से भूत भूत भौतिक वस्तु सबकी उत्पत्ति भी तब ब्रह्म अथवा आत्मा का भी उत्पत्ति हुई तब व्यस्त बोलता खबरदार यदि ही उत्पत्ति ना इससे अनावस्था दोष कहते हैं इसीलिए सभी बाधी को एक जगह पे आ करके जगत की कोई एक मूल कारण को मानना पड़ता है जो तो किसी उत्पत्ति नहीं होती वही आत्मा आत्मा है ऐसा करके शास्त्र ने दिखाया उत्पत्ति नहीं होती और आत्मा से परिणत होकर के कोई उत्पत्ति बात नहीं है ये आत्मा चेता ये दिखाया तो उन सचिद आनंद हो और इस आत्मा की उत्पत्ति मतलब इस सत और चित स्वरूप जो आनंदोमय स्वरूप है उसकी उत्पत्ति नहीं होते, उत्पत्ति तो जड़ की होती है शरीर की होती है पंचभूत से बना उत्वत्ति उत्वत्ति होते आत्मा को नहीं होता है, है तो निश्चय करना है मैं अंदर भार पूर्ण व्यापक हूँ मैं भूशु चेतन मात्र हूँ चेतन की अभिव्यक्ति बुद्धि इंद्र के माध्यम से होता है घन एव उस चेतन की उस बोध स्वरूप कथा की कभी भी कोई कमी नहीं आया कभी भी कमी नहीं आया अनंतर जिसके अंदर कोई गैप नहीं है अंतर मतलब यहाँ से आगे वस्तु दिखाई दे रहा है बीच में एक गैप है तो यहाँ पे नहीं होगा आत्मा नहीं यहाँ भी है नहीं तो उस पे हमको समझ में नहीं आता और अबा मतलब उसका कोई बाहर भी नहीं है अंदर भी नहीं है परंतु इतना सब बोलने के बाद हमको लगता हम है, है। हम जा लक्षण एकमात्र आत्मा में ही घटती है ये लक्षण एकमात्र ये लक्षण क्या, क्या है ये आत्मा जितने सारे वस्तु को हम जान सकते हैं इंद्रियों के द्वारा विषय रूप में जिस प्रकार के हम वस्तु ये आत्मा उससे भिन्न है तब शंका होती है जब आत्मा को विषय रूप में जाना है तो इस प्रकार कोई वस्तु है ही नहीं अथवा जाना भी नहीं जाएगा बोलते नहीं नहीं जितना वस्तु को हम नहीं जानते उससे भी भिन्न है ये जाने हुए से भिन्न है नहीं जाने से भी भिन्न है लक्षण एकमात्र आत्मा में घटता है जाने हुए वस्तु मतलब विषय इंद्रियों के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न वैसा ज्ञान नहीं है और नहीं जाने हुए से भिन्न है मतलब मैं जानता हूं कि मैं हूं ये बात नहीं है और मैं हूं इस जानने के लिए हमें कोई इंद्रियों की प्रयोग नहीं कर, करना पड़ता अंधेरा घर में एक नया जगह पे पहुंचे हुए हैं पे आपको पता नहीं है जैसे निद्रा खुलती है तो पहले आपको अपना अस्तित्व अनुभव में आ जाता है उसके लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है कोई लाइट की आवश्यकता नहीं होती भगवान भी भी ये, ये शंकर तो उतना को अभी तो हमने धीरे धीरे समझना है इस प्रकार से भाषाकार क्या बोलते है शिष्य को द्वारा एक एक करके विचार सिखाना है उनको तो तुम्हारा पारमर्थिक शरीर क्या है आकाश वे नाम, नाम और नाम रूप निर्भयता इस आत्मा से ही सारा वस्तु की उत्पत्ति होता है सारा नाम रूप इस आत्मा के ऊपर दिखाई पड़ता है परंतु नाम रूप के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है अधिष्ठान रूप राज्य के ऊपर ही सर्प भूषि जल माला दंड सही चीज कल्पना करते हैं आप परंतु मतलब तो रज्जु ही इन सब का आश्रय है परंतु इनके साथ रज्जु का कोई संबंध इस प्रकार से शिष्य को को एक-एक करके के शारे उनकी जो है को समझाने कोशिश करना को। परंतु जब तक पूर्व की तो प्रतिबंधक नहीं मिलता है सुनने में ही अच्छा नहीं लगेगा पूर्व की तो प्रतिबंधक धीरे धीरे मिट जा है इसका प्रमाण है कि अभी हम सुनने में अच्छा लगता है परंतु जब तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं मिटेगा तब तक अनुभव में नहीं आएगा अनुभव में लाने के लिए और भी थोड़ा इसी को अभ्यास करना पड़ेगा बार बार बार बार जब इसको भगवान के नाम करेंगे अपना स्वरूप का चिंतन करेंगे भगवान के चिंतन करेंगे तब हमारा पूर्व दूरी तो क्षय होते ही स्वयं प्रकाश आत्मा अंदर अभिव्यक्त हो जाता है वो अनुभव में आ जाता है ठीक है क्योंकि ये ए, ए, ए ए कहां -कहां तो यदि किसी के पास देखना नहीं कर पाता कम से कम वास्तविक अर्थों तो ने बताया तो कुछ तो इस प्रकार से ये मेरा स्वरूप है ये सबसे बड़ा की सुंदरता ये बाशे आपको शिव में रहने वाले ब्रह्म लोक में रहने वाले विष्णु में रहने किसी के बारे में नहीं बोल रहा है हमारे सामने बैठा हुआ ये है, है जो बोलने वाला उसका स्वरूप है वो ऐसा है सुनना और बोलना तो एक व्यवहारिक प्रयोग है ताकि समझ में आ जाए बाकी इससे भी रही था ना बोला जा रहा है ना सुना जाता आत्मा के बारे में न बोला जाता है न सुना जाता है और ये सुंदर एक बात है ये भी ब्रह्म सूत्र में आया हुआ है जब आत्मा मतलब वाणी के योग्य नहीं है तो श्रुति इतना शब्द क्यों कहते हैं तो आत्मा को तो शब्द के तरह बोला ही नहीं जाता तो श्रुति की क्या उपयोगिता रह गया ऐसा कई महापुरुष देखते हैं हम हमारे जीवन में हम जानते हैं जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं पर परंतात्म है उनको रमन महाजी ठाकुर रामकृष्ण परमस महत आनंद जी लोग देखिए शास्त्र नहीं पढ़ते पर तम आत्मा ज्ञान थे इसीलिए शास्त्रोपदेश तो क्या करते हैं हमारे अंदर प्रतिबंध को दूर करते हैं आत्मा तो है। और शास्त्र हमको ये नहीं कहते हैं कि विषय शास्त्र ये शास्त्रों को उपदेश क्या आता है शास्त्र हमको ये सिखाता है क्या सिखाता है तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जैसे तुम्हें कोई वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है तो तुम इंद्रियों को पहले प्रयोग करते हो कोई भी वस्तु की की प्राप्ति इच्छा होती है तो हम इंद्रियों इंद्रियों इंद्रियों प्रयोग करते हैं दर्शन से वन इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए तो इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकना इस ये को आपको सिखाता इतना शत्रु की उपयोगिता है इतना ही को बाकी आत्मा तो नित्य प्राप्त वस्तु है शास्त्रों विषय रूप में जानते हैं कि जो हमारी प्रवृत्ति है उसको रोकना हमको शास्त्रता है से ही आत्म, प्रकाशित होता है आज इसको यही पे रखेंगे ये श्रुति वाक्य के द्वारा शिष्य को समझना अब उसके बाद स्मृति वाक्य बोलेंगे परन्तु तो इतना बोलने मात्र से शिष्य को समझ में नहीं आएगा शिष्य को पूछेंगे कुछ समझ में आया शिष्य तक बोलेगे हाँ जी मैं क्या हो तुम मैं तो स्वामी सर्वानंद हूँ मैं सन्यास हूँ बोलते हैं क्या तो इसको लेकर के कल देखेंगे तक हैं इसको ओ, अब जो है वैराग्य शतकृा क्योंकि एक एक सबसे बड़ा है है नकुल में शब्द जो आता अशनाया अशनाया मृत्यु ये प्राप्ति की खाने की भोग की इच्छा यही मृत्यु है अशनाया अशन मृत्यु तो ये धरती हरी को बहुत बाद में, में बहुत बाद में समझ में आया बहुत बाद में समझ में आया कि अरे कि मैं इतना जीवन कितना समय हमने भोग वस्तु को को को को प्राप्त करने के के लिए त्रिश्ना ही मेरे को हे त्रिश्ना, हे त्रिश्ना मेरे मेरे को मेरे बंधन में रखा अभी अभी छोड़ दो इसको मन में रखते हुए इस श्लोक को पढ़ लिए थे उत्खातम निधि शंकया निस्तीर्ता प्रतिपत सतोषिता मंत्राधन तत्परण मनसा नीता शमशा प्राप्त का नक माया तृष्णेधुना मुंजमा अद्भुत लिखाई श्लोक कि थी कि नहीं मैं श्लोक को पढ़ के यहां पे मेरा ने मेरे लिए कुछ धन दौलत रखा होगा तो हम जो है उसको फिर तोड़ देते हैं जमीन को खोदते हैं ये खोदते हैं वो खोदते हैं एक दूसरी बात क्या है अथवा इनका धन यहाँ पे रखा होगा मैं कभी कभी सुवर्णों की प्राप्ति के लिए जैसे मनुष्य क्या करते हैं कि ओर ला करके उसको मेल्ट करके वहां से जो है सुवर्ण निकल के मतलब दुर्घट मतलब जो मनुष्य के करना वो सारा काम ये तृष्णा तुमने हमसे करवा लिया उत्खात निधि चिटित मतलब पृथ्वी को हमने खोदा इसके नीचे मुझे धन मिल जाएगा इसीलिए मैं अथवाहर आदि को खोद करके वहां से और निकल करके उसको मेल्ट करके वहां से जो है सोना निकालने का धन निकलने का कोशिश किया तो मतलब क्या है मतलब धन प्राप्ति की इच्छा से जितना कठिनाई हमको शहन करना पड़ा सारा कुछ हमने कर लिया केवल इतना ही नहीं धन प्राप्ति करने के लिए विदेशों में भी व्यापार वाणिज्य करने के नौकरी करने के लिए गया निष्ठीर्ण सरिता पति नदियों का पति समुद्र होता है कि धनी आदमी बन जाऊर्ण सरिता पति नृपत यह जितने न संतोषिता ये समुद्र को पार करके, करके धनवान व्यक्तियों कि को, को, को मैं प्रयासपूर्वक तुष्ट करने की कोशिश प्राप्त प्राप्त करके मैं भी धनी बन भोग को प्राप्त ये कम नहीं हुआ। और एक के बाद पढ़ते तो आगे बोलेंगे इसको। केवल इतना ही नहीं कभी कभी ऐसा भी होता है लोग जो है सिद्धि आदि धन प्राप्त करने के लिए कि आराधना मंत्र आराधना तत्पर मंत्र जप करके ऐसा इक्कीस दिन अथवा इकतालीस दिन आप ऐसा कुछ एक वृत्ति में नहीं करके कुछ मंत्र आदि जब कर लेंगे तो कुछ स्मशान है। है, में बैठ करके रात भी मैंने की कोई सिद्धि आदि प्राप्त हो जाएगा तो मैं धन प्राप्त कर लूंगा हे कृष्णा क्या क्या ये महात्माओं के लिए है वह शायद बड़ी एक सामान्य व्यक्ति की लिए। मैं देखा था एक बड़ो तारा पीठ में गए थे वहां पे रात में अरे सब क्या क्या सब करते रहते जैसे भी है तो जो भी उसने लिखा है कि ये सब के पीछे अभिप्राय क्या रहता धन प्राप्ति की इच्छा अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग, अलग प्रकार से प्रकार अलग होने पर भी मुख्य इच्छा तो अंदर में ही रहता है कि मुझे धन मिल जाए धन से मेरे को सुख मिलेगा धन मिल, मिल करके नशा करके और दुखी होगा परंतु करते हैं ऐसा तो भरती बोल रहे हैं कि मैंने तो जो असंभव था उसको भी सिद्ध करके देख लिया जमीन को खोदा पत्थर पहाड़ को तोड़ा फिर समुद्र पार करके धनवान व्यक्तियों प्रसाद जाके व्यापार करके धन कमाने का कोशिश किया इतना भी नहीं मैं ऐसा भी देखा देखा स्मशान में जाके कोई मंत्रप तो करके कोई सिद्धि प्राप्त करके धन प्राप्त करूंगा परंतु कान बरा कटोपी न धन का एक तिनका भी प्राप्त नहीं धन का मतलब धन से जो शांति तो आनंद उस, तो तीन का भी प्राप्त नहीं हुआ काना का मतलब छोटा मात्रा भी उसका जो है प्राप्त नहीं हुआ एक छोटा प्राप्त न मया इसलिए हे तृष्णा हे तृष्णे अधुना माम मुंच अधुना माम मुंच अब तो मेरे को छोड़ दो बहुत हो गया मैं बहुत तुम्हारा साथ दिया ये हमारे मन के साथ ही लड़ाई है ये तृष्णा और कुछ नहीं ये मन का ही एक रूप है मन जो है इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोले उद्धरे आत्मा न आत्मा ना आत्मा नम अवसादे ये मनी हमारा आत्मा है वही आत्मनम बंधु आत्मा ही भाई आत्मा ये मनी हमारा बंधु है मन ही हमारा शत्रु भी है आत्म आत्मना जिन, जिता, अनात्मनस्तु शत्रु जो अपने संक्षम के द्वारा अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया वो मन तो उनके लिए मित्र बन जाता है और जो मन का अधिन हो करके चलता है वो मन उनके लिए शत्रु बन जाता है दो श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने फिर भगवदगी ष पूरा साधन की कुंजी को बता दिया पे हमको इतना सारा बोल रहे हैं और फिर मन में कहा नचाया तुमने मेरे को कैसे कैसे नचा धन प्राप्ति सुख प्राप्ति की बार सुख प्राप्ति की इच्छा से मैंने क्या कठिनाई प्राप्त तो नहीं किया क्या कठिन प्रयास नहीं किया फिर भी मुझे वो शांति अथवा सुख जो मैं ढूंढ रहा हूँ उसका एक तीन का भी प्राप्त नहीं हुआ प्राप देखो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत में एक छोटा शब्द बोल दिया। जब तक प्राप्ति की इच्छा है तब तक हमें क्योंकि त्याग शांति बस तैग की वृत्ति आज है मन से कुछ नहीं चाहिए बस निर्वासनात् मौनात् न परम शांति विवेक चुनौते निर्वासना मौन से और उच्च बड़ा शांति और कुछ भी नहीं हो सकता है अब तक के लिए एक, दिन नहीं होता। एक प्रकार से दूसरे प्रकार से किसी माध्यम से करता है मन उतना आसानी से उठना नहीं चाहता है कोई चीज छोड़ के आता है फिर दूसरे के माध्यम से उसका समाचार लेना ये करना वो करना ये सब चलता रहता है वो धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल परंतु इतना कष्ट कठिनाई उठाने के बाद भी जिस अभिलाषा से मैं इसको प्राप्त करने का इच्छा करता था उसका एक तिनका भी मुझे नहीं मिला केवल बासना की परमा शो करके मैं कष्ट शहन की बात नहीं है उसका और भी दुख परिणाम को दिखाने के लिए चौथा बोल रहा देखिए, खाला अपि अपि न मन प्रतिहता प्रतिहत ध्यामीरपी तम आशे मोघाशे किं परम कि अत नर्तय सीमा खलापला कथम अदाराधन पंत अनसा विद्तंभ प्रतिहत भिमजलि तम आशे मोघाशे कित सीमा मैं आशा देखो ये आशा को बोलते हैं कि तुम्हारे द्वारा जो अपने सात सिद्धि के उद्देश्य से कोई व्यक्ति मेरे को, को खराब शब्द बोला वो भी मैंने सुना क्यों तो मेरा थोड़ा अर्थ मिल जाएगा उसकी सेवा में मैं दुर्जन व्यक्ति को सेवा करना पड़ा मुझे अब देखिए मतलब मतलब हम अपनी अविष्ट वस्तु वस्तु मतलब व्यावहारिक को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति चोरी कर रहा है जो व्यक्ति ब्लैक मलरिया उन लोगों उनको सेवा करना पड़ता है वो भी कर किया मैंने बोल दिया से तत्व कथमा पी सो किसी तरह से मैंने उसको सहन कर लिया फिर क्या हो गया दूसरे के द्वारा उपहासित होकर के मेरे को बोला पर आया कमाने के लिए कोई नहीं उपहासित होकर के और अंदर अंदर रोते हुए मैं उसके उपहास को सहन किया ये जो निप्रिय अंतरवास पे अंदर को हसी तम अपी हंसी मुख से सुनने न मनसा मतलब वैकेंट माइंड से मैं उसको सहन करता रहा कि मतलब इस अर्थ प्राप्ति के उद्देश्य से हम लोगों को क्या क्या दुख करना पड़ता है एक चोर भी हमको आम तो तो और इस अर्थ को पीछे आजकल न जाने की आज एक मेरे को बोलता है कुछ इंटरनेशनल कार्य आता है उससे मतलब मनुष्य पूरा पूरा इस अर्थ प्राप्ति के पीछे क्या क्या जब व्यवस्था करते हैं फिर मतलब न मनशा मतलब कार्य विचार विवेक कार्या के मैं ये सब शान किया फिर बोलते हैं, प्रतिहत बोलतेम जलपी मतलब फिर जो जिस लोगों के पास कोई विवेक नहीं है उसको भी मैं हाथ जोड़ के अथवा चरण करके प्रणाम किया क्यों थोड़ा थो संतुष्ट होकर के मेरे को दौलत मिल जाएगा मेरे आशा आशा आशा तुम जो है आशा हो ये आशा कभी होने वाला नहीं है किम परम और कहा तक तुम मेरे को न जाओगे बस अब कम से कम छोड़ दे मेरे को पहले बोल के ना अधुना मुंश माम ये आशा अब मेरे को कम से कम ये न जाना छोड़ दो कि अपने आप ये चीज तब जा करके इच्छा, इच्छा से क्या क्या नहीं सहन किया परंतु कि हमारे लक्ष्य है ठीक है थोड़ा बहुत भगवान के नाम कर लेते हैं असुस्थ इतने से हो जाएगा परंतु इतने से मुक्त होने वाले नहीं है भगवान के लाभ निरंतर चलना चाहिए जीवन धारण के लिए जितना अर्थ है उतना भगवान अपने आप ही दे देते है पे बोल रहे कि की परवश हो करके मैं कितना कष्ट सहन ये बात नहीं है शारीरिक कष्ट और ये सारे मानसिक कष्ट दिखा रहे हैं देखो एक तरफ की मन धन प्राप्ति की इच्छा से खुश होने के लिए बोल रहा है और एक तरफ मन मानसिक कष्ट को सहन कर रहा है जरा विचार करके देख रहे कर कर देखना इस चीज को एक प्रकार की क्या सोच तो रहे है। तो को, बात को करना है। दुराचारी विवेकीन व्यक्ति से धन प्राप्त करने के लिए उसको सेवा करना पड़ रहा है हमको कोई कटु शब्द बोलता है आंख में आंसू मन में दुख लेकर उसकी बात को सहन करना पड़ता है फिर भी आशा नहीं मिलती हमारा ही अपना मन एक मन बोलता है कि नहीं नहीं नहीं अच्छा है दूसरा मन बोलता है, नहीं, इसके बिना कैसे चलेगा और फिर वो इसके बिना कैसे चलेगा वो मन बलवान हो जाता है और वो बलवान होकर फिर उसी कर्म प्रवृत्ति कराता है इस चीज को जब हम बार बार विचार करेंगे तब जाकर के संसार से वही होता है संसार से वही होता है ये चीज जो है इसलिए वैराग इसके शब्दार्थों के साथ इसके अंदर उन्हें अर्थ को समझने का कोशिश करना क्या बोलना चाहता है चार तीन नंबर श्लोक में शारीरिक कष्ट कितना सहन किया ये दिखाया और चार नंबर श्लोक में मानसिक कष्ट कितना सहन करना पड़ता है हम शारीरिक और मानसिक सुख के लिए ही अर्थोपार्जन करना चाहते हैं पहले एक मानसिक सुख फिर शारीरिक सुख इकट्ठा करते हैं जिस सुख को शारीरिक शारीख इकट्ठा करने के लिए तुम तो प्रयास कर रहे हो उसके पहले कितना शारीरिक दुख बहुत सूक्ष्मता के साथ विचार करना है आप क्या शारीरिक सुख के लिए हमको एक अच्छा बंगला मिल जाएगा एयर कंडीशन मिल जाएगा अच्छा खाने को मिल जाएगा किसी को धन प्राप्ति अरे उसके पहले कितना कुछ के लिए पापर मिलना पड़ रहा है शारीरिक दुख दुख कितना देना पड़ता है धूप में बरसात में कुछ भी हो जाए फिर भी जाना पड़ेगा वहां पर और फिर जाकर के जिसको आप पसंद नहीं करेंगे उसकी बात आपको सुनना पड़ेगा हो सकते लॉजिकल हो तो इलॉजिकल हो बिकॉज यू आ शारी इस प्रकार परतंत्र होकर के जीने का स्वतंत्र होकर के जीव मन की अथीनता मन की गुलामी मत करो तब जा करके आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा ठीक है आज हमारे शनिवार के दिन यहाँ पे पाठ बंद रहता है इसलिए आज हम अधिक तो कर ओम नमो नारायण पूर्ण मद पूर्ण मूर्णा पूर्णमे पूर्ण स्वर्णमादाय पूर्ण मेवा शिष्य नमो नारायण नमो नमो ना स्वामी ओम नम ओम नमो नारायण नाम स्वामी ओम नमो